आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट आप सभी की तरफ से प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी और बहुत ही अच्छा उनकी जो है विशेष रुचि है इतिहास में और काफी समय से इस विषय पर उन्होंने काम किया है और इतिहास के जानकार है शिक्षा विद्ध है। वर्तमान समय में अपनी विशेष सेवाए शिक्षा क्षेत्र में दे रहे हैं तो आइए उनसे बात करते हैं प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी से इतिहास के बारे में आप सभी की तरफ से गजेंद्र वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार जी सबसे पहला मैं आपका स्वागत करते हुए चंद तालियों के साथ एक सवाल आपके साथ जन सामान्य के बीच में आप इतिहास को कैसे देखते हैं इतिहास एक लोकप्रिय विषय रहा है इसमें स्वाभाविक रुचि भी रही है और बुनियादी शिक्षा के, के क्रम में इतिहास पर भी चर्चा होती रही है तो सामान्य लोगों के मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं इतिहास एक कहानी के सदृश है एक उपन्यास के सदृश है जो अतीत की दास्तान का वर्णन करता है और जन सामान्य इन्हें मनोरंजन का भी एक विषय मानते हैं अपने पूर्वजों के स्मरण के रूप में भी देखते हैं देश की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी देने वाले विषय के रूप में भी देखते हैं और वो मानते हैं कि इतिहास में कथानक होता है नायक होते हैं घटनाएँ होती हैं उनका चित्रण होता है उसमें लगभग सत्यता के अंश होते हैं लेकिन कई बार पौराणिकता मिथक भी इसमें वो दल्ले से शामिल कर लेते हैं और मिथक भी इतिहास का ही एक अंग मान लेते हैं जिसे कभी कभी भ्रांति उत्पन्न होती है तो मेरी यह मान्यता है कि इतिहास भी अन्य विषयों की बात एक स्वतंत्र विधा है जिसकी अपनी आ, कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं और एक मानक विषय है जिसमें अतीत का वही पालू हमारे लिए प्रेरणास्पद होता है जिसके बारे में भरोसेमंद प्रामाणिक जानकारियां हैं जिनका एक क्रम है और जिनका योगदान रहा है बाद की पीढ़ी के लिए तो इतिहास एक विज्ञान सम्मत तथ्य परख और क्रमबद्ध अनुभूत का एक प्रयास है जिसके माध्यम से हम अतीत के जरोखे के दर्शन तो करते ही हैं साथ ही साथ अतीत की विरासत को वर्तमान में महसूस करते हैं उसके स्पंदन को महसूस करते हैं और फिर भविष्य की बुनियाद सुदृढ़ हो इसके लिए संचित ज्ञान के माध्यम से आगे का लक्ष्य तय करते हैं तो इतिहास एक तथ्यों का संग्रह तो है ही तथ्यों की व्याख्या भी करता है और हमें अपने अस्तित्व बोध से प्रत्यक्ष आमने सामने संवाद के लिए प्रेरित करता है मैं की जन सामान्य और इतिहास में एक अध्ययता के रूप में ये दो दृष्टिकोण समीचीन है प्रासंगिक है प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया कि जन सामान्य लोग इतिहास को किस तरह से देखते हैं उनके बीच में का जो इतिहास है वो अपने अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं वो आपने बताया है आगे बढ़ते हुए एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आज के जमाने में इतिहास को ठीक है सब्जेक्ट के हिसाब से ठीक है समझते हैं लेकिन फिर भी आपको सुनने के बाद जैसे लगता है कि इतिहास में हम सभी को क्यों रुचि रखनी चाहिए इसके पीछे का वजह क्या है जैसा मैंने पहले निवेदन किया किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र के अस्तित्व बोध का एक सुदृढ़ पैमाना होता है तो इतिहास एक दर्पण है जिसमें हम अतीत की वास्तविकताओं का कालबद्ध क्रमबद्ध संग्रहण करते हैं इस उद्देश्य से कि वर्तमान में कई गुत्थियों की जड़ें अतीत में हैं और वर्तमान की बेहतर समझदारी अतीत के दिग्दर्शन से भी संभव है और जैसा यह सर्वविदित है कि समय और इतिहास दोनों एक निरंतर चलने वाले प्रवाह के सदृश हैं और एक संवाद का अनवरत सिलसिला है जो हमें समय के मापदंड डंडों के अनुसार एक समेकित ज्ञान और संचित ज्ञान को धरोहर के रूप में पेश करता है जिससे हम कुछ गर्व की अनुभूति करते हैं और जिससे हम अपने लिए एक आयाम अपने लिए एक स्थान सुनिश्चित करते हैं ताकि हम कौन हैं हम क्या हैं और क्या हो सकते हैं और क्या थे सबके विश्लेषण से एक अपने लिए मार्ग प्रशस्त कर सकें इतिहास को हम एक इतिहास के विद्यार्थी और शिक्षक होने के नाते इस प्रेरक प्रसंग के रूप में भी देखते हैं जो विज्ञान सम्मत है तथ्य परख है तार्किक है जिसके कुछ अनछुए पहलू भी हैं कुछ रहस्यात्मक पहलू भी हैं कुछ मिथक भी हैं लेकिन कुल मिलाकर इतिहास एक वास्तविक घटित घटना का साक्ष्य परक वैज्ञानिक विधि से किया गया अध्ययन है जो हमें निरंतर आत्मविश्लेषण आत्मावलोकन आत्मचिंतन के माध्यम से अगले पढ़ाव की ओर उत्प्रेरित करता है और हम अपने संचित सांस्कृतिक विश्लेषण के माध्यम से और संश्लेषण की जो प्रक्रिया चलती रही है सतत उसके माध्यम से एक चौराहे पर खड़े उस व्यक्ति के सदस्य हो जाते हैं जहां उसको मार्ग तय करना होता है और इतिहास हमें इसका संकेत देता है कि हमें किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम एक सुदृढ़ सबल व्यक्तित्व के साथ साथ एक संपन्न राष्ट्र के भी कर्मठ सेनानी समर्पित सेनानी हो सके ने बताया कि इतिहास में क्यों रुचि रखनी चाहिए जितना हम रुचि लेते हैं उससे हम अपने आप को जान पाते हैं हम अपने भूतकाल को जानते हैं वर्तमान को जानते हैं और भविष्य में हम एक नई रास्ता खोज पाते हैं या भविष्य में हम एक अच्छा पथ प्रदर्शन पा सकते हैं इतिहास के माध्यम से ये बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा लगा होगा चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल मेरे मन में आता है कि भारत में इतिहास लेखन की क्या परंपरा रही है इतिहास लेखन की काफी प्राचीन परम्परा रही है यद्यपि आज के इतिहास के अध्येता तरह तरह के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं हमारे इतिहास बोध के बारे में कई बार तो इस हद तक भी धारणा लोग कायम कर लेते हैं कि भारत में कायदे का इतिहास लेखन वो बहुत बाद में आया आधुनिक काल में आया लेकिन उनके हिसाब से जो मानक पाश्चात्य जगत में तय किए गए वो कोई जरूरी नहीं कि हमारे प्राचीन काल में भी लागू होते हों इसलिए इस बात को बहुत अस्पष्टता के साथ समझने की आवश्यकता है कि विश्व के प्राचीनतम ऐतिहासिक साहित्यिक धरोहर हमारे पास हैं जिसको हम लोग वैदिक साहित्य महाकाव्य साहित्य उपनिषद साहित्य और अन्य समय समय पर जो ग्रंथ लिखे गए जिनकी रचनाएं हुई चाहे वो विदेशी पर्यटकों के वृत्तान्त हों चाहे दरबारी लेखकों के लेखन हों कुल मिलाकर हमारे यहाँ इतिहास लेखन की परंपरा काफ़ी पौराणिक काल से है और इस आ, क्रम में हम बहुत सुखद गौरव की अनुभूति के साथ यह कहना चाहते हैं कि भारत में इतिहास लेखन जिस रूप में पाश्चात्य लोग समझते हैं उससे श्रोथा भिन्न स्वदेशी मापदंडों के अनुसार लिखे गए जिसमें साक्ष्य का भी ध्यान रखा गया समय काल का भी ध्यान रखा गया और निरंतरता का भी ध्यान रखा गया जिसमें समकालीन विभिन्न जीवन की दशाओं का बहुत सजीव दशाओ मिलता है जिसकी पुष्टि विदेशी पर्यटकों के वृत्तान से भी होती है इतिहास के अन्य जानकारी के स्रोतों से भी होती है और हर इतिहास लेखन की अपनी विशिष्ट परंपरा रही योगदान रहा आज इतिहास को वस्तु निरपेक्ष एक विषय के रूप में देखा जाता है तो यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हर इतिहास समसामयिक होता है दुविधा तब होती है जब आज के तय किए गए मानक को प्राचीन काल में आरोपित करते हैं उनमें ढूंढने की चेष्टा करते हैं जो कालांतर में बाद में आए तो यूरोपीय या पाश्चात्य मापदंड के हिसाब से हेरोडोटस जो यूनान के एक बहुत बड़े स्थापित इतिहासकार रहे उनको इतिहास का जनक कहा जाता है ठीक है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती लेकिन इतिहास लेखन विशुद्ध एकाधिकार नहीं रहा है पाश्चात्य इतिहास लेखन करने वालों का इसमें हमको भारतीय उपमहाद्वीप और अपने परिवेश के हिसाब से जो मानक ग्रंथों की रचना हुई इसमें अन्य चीजें भी हैं लेकिन अ वंश परंपरा का भी जिक्र है जिसमें आ, जीवन की विविधता का सर्वागीण स्वरूप उभर कर आता है उसको हम चाहें तो अलग अलग वर्गीकृत इतिहास के अध्याय में रख सकते हैं जैसे अध्यात्म का इतिहास हमारे यहाँ वास्तुकला का इतिहास हमारे यहाँ संगीत की परंपरा का इतिहास हमारे यहाँ क्षेत्रीय राजनीतिक इतिहास रजवारों का इतिहास अः रीति रिवाजों का इतिहास तो काफी विविधता है और एक ही साथ का समावेश है उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ कौटिल ने, ने अर्थशास्त्र की रचना की तो प्रथम दृष्टिया यह लगता है कि केवल आर्थिक विचार चिंतन इसमें है लेकिन हकीकत में इसमें राजकीय व्यवस्था शासन प्रणाली कर व्यवस्था राजनीति अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति गुप्तचर व्यवस्था अर्थात कई चीजें समाहित हैं तो हम कतिपय एक आंशिक तौर पर इन चीज़ों को देखने की भूल करते हैं तो वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब छह छा, छः नेत्रविहीन लोगों ने हाथी के अलग अलग हिस्सों को छुआ और अलग अलग व्याख्या की तो एक खंडित व्याख्या हो जाती है या सही संतुलित व्याख्या नहीं होती है अतः हमारे जो प्राचीन वांगमय में जो ग्रंथ हैं जो शिल्प हैं उसको समेकित रूप में समग्रता में देखने की आवश्यकता है तब हमें इस बात की सुखद अनुभूति निरंतर रहेगी कि इतिहास वस्तुता भारत में कभी उपेक्षित नहीं रहा यह एक स्वतंत्र विधा के रूप में भले ही बाद में पृथक पहचान बनाया हो लेकिन जीवन के कई आयाम इसके इससे जुड़े रहे, रहे हैं और अविभाज्य रूप से जुड़े रहे हैं और भारतीय इतिहास लेखन को परंपरागत दृष्टिकोण से पौराणिक दृष्टिकोण से इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इतिहास को किस तरह से देखा जाना चाहिए उसकी परंपरा क्या है वो अलग अलग विधा में कैसे हो सकता है वो सारी बातें आपने बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया अपने शब्दों में गजेंद्र वर्मा साहब ये बताइए कि इतिहास में अनेकों विचारधारा है बहुत सारे अलग अलग अनेक मत हैं पर ऐसा क्यों है देखिये नजरिया अपना अपना लोग कहते हैं होता है हम देश काल परिस्थिति पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होते हैं जैसे बहुत लोकप्रिय एक उदाहरण मैं उद्धृत करना चाहूँगा हमारे यहाँ 1857 का विद्रोह हुआ अब इस एक घटना तो एक हुई तथ्य भी एक ही हैं लेकिन आ, अंग्रेजों ने इसको मुट्ठी भर असंतुष्ट सैनिकों का विद्रोह माना हमारे आ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इतिहास से भी सरोकार रखते थे उन्होंने इसे सामंती विद्रोह माना हमारे भारतीय नवजागरण के नायक इतिहासकार इसे स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संगनाद मानते हैं तो जाहिर है कि घटना तो एक है कथानक भी एक है परिदृश्य भी एक है लेकिन अलग अलग व्याख्याएं होती हैं तो इसी मूल कारण के कारण जिसकी जैसी दृष्टि रहती है जैसे भक्ति के बारे में कहा जाता है कि भावना जैसी होगी वैसी ही मूर्त होगी तो कुल मिलाकर जिस इतिहासकार के कंधों पर यह सबल दायित्व तो है इतिहास लेखन का वह चाहे अन चाहे अवचेतन मन में कहीं ना कहीं राग द्वेष से प्रभावित हो जाता है उसमें कुछ पूर्वाग्रह के तत्व आ जाते हैं तो विभिन्न घटक या विभिन्न विचारधाराएं जिसको स्कूल्स ऑफ हिस्ट्रोग्राफी कहते हैं का अस्तित्व तो कायम हो जाता है मोटे तौर पर हम ऐसे इतिहासकारों को कुछ सीमित श्रेणियों में बांट सकते हैं जैसे आ, हमारे यहाँ ब्रिटिश शासक में भी जो कुछ शैक्षणिक रुझान के थे उन लोगों ने भी इतिहास लेखन किया विंसेंट स्मिथ वगैरह इतिहासकारों ने जो मूल रूप से ब्रिटिश प्रशासक थे लेकिन भारत में उन्होंने यहाँ की स्थिति के बारे में कलमबंद कुछ संस्मरण लिखे अब जाहिर है कि उनके लेखन में कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी और ब्रिटिश सर्व सत्तावादी अंश ज़्यादा पूर्वाग्रह से प्रेरित नजर आते हैं इसलिए ऐसे इतिहासकारों को हम लोग मानते हैं कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखक जिन्होंने अपने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के औचित्य को सिद्ध करने के लिए कितने कुतर्क स्थापित किए जिसमें सबसे बड़ा कुतर्क है कि हम गोरे नस्ल के लोग प्रजातीय श्रेष्ठा रखते हैं और हमें ईशा इस ईश्वर ने अधिकृत किया है कि कम विकसित जगहों पर जाकर अपने उपनिवेश कायम करें और उन्हें सभ्य बनाए सिविलाइजिंग मिशन इसको कहते हैं इसकी कोई तार्किक बुनियाद नहीं है इसके प्रतिरोध में हमारे यहाँ ऐसे इतिहासकार भी हुए जिन्होंने राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर अतिशय राष्ट्रवाद का दामन पकड़ा और उन्हें हर अध्याय भारत का प्राचीन स्वर्णिम नजर आता है वो यहाँ के की संस्कृति यहाँ की सभ्यता यह को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं और ये इतिहास लेखन का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण उजागर इसमें होता है इसी प्रकार से दरबारी इतिहासकार हो गए जिन्होंने अपने आश्रयदाता संरक्षक राजा शासक के बारे में बढ़ा चढ़ा बातें लिखीं विदेशी पर्यटकों का वृत्तांत भी आता है जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आए जिनकी भारतीय समझदारी सीमित थी और जो कुछ उन्होंने शहरों में देखा उसके आधार पर एक सामान्य चित्रण कर दिया जो कई बार यथार्थ से परे भी नजर आता है तो कुल मिलाकर मार्क्सवादी इतिहास लेखन का भी एक दौर आया जब मार्क्स ने इतिहास की भौतिक द्वंद्वात्मक व्याख्या की और यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि हर परिवर्तन में आर्थिक कारण ही जड़ होते हैं हालांकि इस मापदंड से कई इतिहास के कथानक तो हम नहीं जोड़ सकते हैं लेकिन ऐसे भी इतिहासकार आए जिन्होंने जो आ, जो आज एक, एक मजबूत विचारधारा के रूप में भी है खास करके जे दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य जगह ऐसे भी इतिहासकार लोग कुछ ज़्यादा प्रमुखता से इतिहास लेखन करते रहे हैं इसी बीच क्षेत्रीय इतिहास लेखन की भी परंपरा आ गई और विगत स्मृतियों को विभिन्न पीढ़ियों के द्वारा स्मारित व्याख्यान भी एक ओरल हिस्ट्री के नाम से आजकल इसको मान्यता मिल गई है तो कहने का मतलब है कि सत्य जैसे एक होता है सत्य में एका विपरा बहुधा उसी प्रकार से इतिहास में तथ्य तो एक हैं लेकिन इतिहासकार अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं उनकी अलग अलग सोच की प्राथमिकताएं होती हैं चाहे अनचाहे चाहे वे राज द्वेष से प्रभावित हो जाते हैं और पूर्वाग्रह पूर्वाग्रहपूर्ण एकांगी पक्ष प्रस्तुत करते हैं जबकि इतिहास समग्रता में देखने की चीज़ होती है तो मैं समझता हूँ कि अलग अलग जो नजरिया है अलग अलग सोच और पृष्ठभूमि से जो संबद्धता है वह बहुत हद तक इतिहास के विभिन्न विचारधाराओं के अस्तित्व में रहने के मूल में है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से इतिहास में जो है अनेकों विचारधारा है और अनेक मत क्यों है उसके बारे में आपने स्पष्टता बताई है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल है इतिहास को कैसे उपयोगी और रोचक बनाया जा सकता है इस पर आपके विचार सबसे पहले तो इतिहास की प्रचलित पाठ्यपुस्तकों को हम देखें और उसकी समीक्षा करें तो पता चलता है कि घटनाओं का निरस वर्णन किया गया है और कई बार मुझे परोक्ष से स्कूल संचालकों ने यह भी बताया कि इतिहास के वर्ग में बच्चे सोने लगते हैं या एकाग्रता उनकी नहीं रहती है और कई बार मुझे विशेष संबोधन के लिए स्कूल स्तर के छात्रों से भी संवाद करने पड़े ताकि इतिहास में उनकी रुचि विकसित की जाए तो ऐसा इसलिए है कि इतिहास को लोग केवल यंत्रवत या एक नीरस तथ्यों के संग्रह तक ही सिम सिमटाए हुए हैं जबकि इतिहास मैंने पहले भी निवेदन किया है कि एक जीवंत विषय है इसमें इंद्रधनुषी रंग हैं और इतिहास को समग्रता में देखने की जरूरत है इसको अच्छे साहित्यिक अंदाज में क्रमबद्धता का ख्याल किए करते हुए इतिहास लेखन के सृजन की आवश्यकता है जिसमें मानचित्र ये समय उस समय समकालीन समय की झांकियाँ भी हो और कुल मिलाकर एक पुनः पाले की आ, आकृति को उकेरा जाए आ, तथ्यों के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से तो जैसे फ्लैशबैक हम कहते हैं कि अतीत के झरोखे में जाते हैं तो चीज़ें पुनः जीवंत हो उठती हैं तो इतिहास के लेखन में तथ्यों के साथ साथ आ, उसकी रोचक प्रस्तुति बहुत जरूरी है और ऐसा होने से ही छोटे छोटे बच्चों में यह धारणा व्याप्त होगी कि इतिहास रोचक तो है ही कहानी भी है लेकिन इतिहास केवल कहानी रोचकता और तथ्यों के संग्रह से कहीं अधिक उपयोगी है क्योंकि बिना अतीत को जाने हम वर्तमान में अपने को आश्वस्त नहीं कर सकते हैं चाहे वो पारिवारिक अतीत हो व्यक्तिगत अतीत हो क्योंकि तो अतीत हमें संपूर्ण मानव समुदाय के संचित ज्ञान को प्रस्तुत करता है और हर ज्ञान दूसरे ज्ञान के सोपान या उसके दरवाजे का मार्ग प्रशस्त करता है तो इतिहास बिल्कुल एक वैज्ञानिक शब्द में बार बार जोड़ता हूँ कि इतिहास का वैज्ञानिक लेखन का दौर आ चुका है जहाँ वस्तुता घटित घटनाओं को हम इस उद्देश्य से क्रमबद्ध करते हैं अच्छे साहित्य के माध्यम से अच्छे जीवंत प्रस्तुति के माध्यम से ताकि यह हमें आगे के अभियानों के लिए पर्याप्त प्रेरणा दे और उन गलतियों से सचेस्ट करे जो पूर्व में हमसे हमसे जुड़े पूर्वजों ने की तो इतिहास के दो मानक बरो जबरदस्त है मेरे ख्याल से कि हम अतीत की गलतियों को ना दोहराएँ अतीत से प्रेरित प्रसंगों को मजबूती से थामे रहें और कुल मिलाकर एक मजबूत पृष्ठभूमि के आलोक में एक सशक्तिकरण के स्वर को गुंजित करें तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इतिहास को तो केवल एक सामान्य पाठ्यक्रम के विषय तक सीमित कर देखने की आवश्यकता नहीं है इसको एक जीवंत और काफी राष्ट्र के लिए क्योंकि हर चीज का इतिहास है हर विज्ञान का भी इतिहास है आध्यात्म का भी इतिहास है और संचित ज्ञान के आधार पर ही आगे और ज्ञान में अभी वृद्धि होती है ऐसा स्थापित मत है तो मैं समझता हूँ कि इतिहास की, की उपाधेयता पहले से कहीं अधिक हो गई है जब व्यक्तित्व को पहचान का संकट है राष्ट्र को अपनी अस्मिता के पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है तो इतिहास हमें वो एक मजबूत आधारशिला प्रदान करता है जिस पर आरूर होकर हम आगे स्वर्णिम भविष्य की ओर मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इतिहास जो है रोचक और उपयोगी हो सकता है सिर्फ इसमें हमें यह करना है कि पिछले जो इतिहास में जो गलतियां हुई उसको ना दोहराते हुए जो प्रेरक प्रसंग है उनको मजबूती से पकड़ना है और उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ना है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को भी ये बात बहुत पसंद आई होगी और आगे एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे इतिहास के आयम और पहलू क्या है संवाद में कुछ कुछ संकेत मैंने दिए हैं इतिहास एक बहुआयामी विषय है जिसको सूक्ष्म स्तर पर जिसको माइक, माइक्रो लेवल कहते हैं कि इतिहास एक बृहद ग्रंथ तो है ही एक बृहत विधा तो है ही लेकिन इसके छोटे छोटे हिस्से भी जैसे आप क्षेत्रीय इतिहास कहें पारिवारिक इतिहास कहें किसी खास प्रजाति विशेष का इतिहास कहें इसमें आर्थिक इतिहास कहें सांस्कृतिक इतिहास कहें मुद्रा प्रणाली का इतिहास कहें जनजातीय इतिहास का सकते हैं कुल मिलाकर इतिहास एक सूक्ष्म स्तर से स्थूल स्तर पर इसकी विविधता को हम लोग देख सकते हैं क्योंकि आ, एक एकांगी दृष्टिकोण से इतिहास को जो, जो दे, देखा जाता रहा है उससे इतिहास के प्रति न्याय नहीं हुआ है अतः इतिहास को एक समग्रता में देखने के साथ साथ हमें उसकी विविधता को भी ध्यान में रखना है उसके अन्य आयामों को भी ध्यान में रखना है और आज का जमाना तो विशेषज्ञ विशेषज्ञता का है इसलिए सूक्ष्म सूक्ष्म पालू पर भी विशेषज्ञ लोग लिखने लगे हैं लिख रहे हैं जैसे मुद्रा शास्त्र का इतिहास मुद्रा प्रणाली अपने आप में बहुत कुछ संकेत देती है न केवल आ, उस समय की तकनीकी जानकारी का न टक्साल के बारे में न केवल धातु के बारे में जो प्रयुक्त हुए बल्कि उस समय की आर्थिक दशा कैसी थी उसमें तत्व स्वर्ण कितने थे अन्य आ, तत्व धातु के कितने थे तो अपने आप में एक सूक्ष्म विदा भी है तो संगीत का ही पहलू ले लेंगे वाद्य यंत्रों का इतिहास है तो जिस पहलू को हम देखते हैं आजकल इतिहास एक परंपरागत रजवारों के इतिहास और राजनीतिक इतिहास लाराइयों के इतिहास से कहीं आगे जा चुका है जहाँ स्रोतों की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए भी एक से अधिक वैज्ञानिक विधि अस्तित्व में आ गई है कार्बन डेटिंग प्रोसेस हो या उसका रासायनिक मूल्यांकन हो या उसके समय का निर्धारण हो इसके बारे में हम पहले से ज़्यादा अब आश्वस्त स्थिति में हैं तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि इतिहास अपने आप में एक बांगमय सदृश है जिसमें आ, जीवन निजी जीवन के बारे में जिसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं फिर दूसरे लोग जो लिखते हैं बायोग्राफी कहते हैं फिर जातक कथाएं कहते हैं अलग अलग प्रदेशों स्थानों मुहावरों लोकोक्तियों सबका अलग अलग इतिहास होता है एक लघु हितोपदेश की कथाएं भी हमारी परंपरा में रही हैं तो अनश्र जन श्रुतियों के आधार पर भी इतिहास का संवाद होता रहा है तो संक्षिप में हम कह सकते हैं कि इतिहास के इतने विविध आयाम हैं कि हम अपनी रुचि और रुझान के हिसाब से चीज़ों को तय कर लें और उसमें बहुत आंतरिक अंदरूनी हिस्से तक जाकर हम उसको अनावृत कर सकते हैं हम उसके बारे में कुछ नई जानकारियों को विभिन्न आधुनिक स्रोतों के माध्यम से तकनीकी जानकारियों के आलोक में पुनः सूचीबद्ध कर सकते हैं प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इतिहास के बारे में और उसके आयाम और पहलुओं के बारे में आपने बताया और साथ ही साथ लोगों को आपने प्रेरणा भी दिया कि आप किसी भी विषय को लेकर उसके उसके डीप में जाकर उसके नए रूप से उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतिहास की इतनी अच्छी जानकारी आपने दिया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो